तू जीत जाए गो मत तू जीत जाए गो यू मत जात जाए गो तू जीत जाए चाहे दो दो, चाहे दो दो, चाहे दो दो, कर लो दे, दो दो खाठ पाणी भरवा देर वाद दे दे नंद झुगे लाल पानी हर हर हर हर हर नंद नंद पानी पानी पन घट पे सखियन संग देखे करते खींचा तानी शाम मेरी अखियां भाई दीवानी जित देखूं तित तू ही दिखे संग में राधा रानी श्याम मोरी अखियां भ गर्मी में लू पड़ती है उसके बाद फिर बरसात भी आती है ग्रह की तपस के बाद शीतल बरसात लीलाओं की बरसात आनंद की बरसात उस दिव्या वृंदावन में प्रवेश हो गया जिसके लिए सब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं समरिया ले चल परली पार जहां भी राजे राधा रानी अल सरकार समरिया ले चल परली पार जिस दिव्या वृंदावन में जाने के लिए लक्ष्मी भी बेलवन में आज तक तपस्या कर रही है करमिति का उस दिव्या वृंदावन धाम में प्रवेश हो गया और एक दिन सदा के लिए इस नश्वर देह का त्याग करके अपने प्रीतम के साथ निकुंज में राधा रानी के पवन राज्य में प्रवेश कर गए जहां पर इसकी साधना स्थली है वहीं पर आज ब्रह्म के तट पर सीढ़ियों के पास करमेती बाई का विग्रह की स्थापना हुई है जब भी कोई वृंदावन जाए तो अवश्य दर्शन करना इस पावन स्थली के करमेती बाई के श्रेष्ठ कथा कल होगी कल बहुत सुंदर कथा होने जा रही है कल ही बताएंगे बोल वृंदावन ब्याहिला